अथवा तिता तेज्य हिता तद्धिता इसे विग्रह हो जाएगा तेज्य प्रयोगेभ्य हिता प्रयोग के लिए हित है इसे तद्धित प्रत्यय करके प्रयोग करने से शब्द सुंदर होता है प्रिय दाक्षिणात्य प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्य दक्षिण के विद्वान लोग पहले तद्धित प्रत्यय प्रयोग करते थे अधिक विद्वान में इसे तद्धित प्रत्येक से प्रयोग सुंदर हो जाता है तद्धित प्रत्यय के बिना भी प्रयोग हो सकता है तद्धित प्रत्यय के साथ प्रयोग हो सकता है समर्थान प्रथमाद वा, प्रथमाद वा। तो भी तद्धित यहाँ उसका अर्थ है किंतु संज्ञा है संज्ञा में से कोई संज्ञा ऐसी होता है जिसका कोई अर्थ नहीं और कुछ संज्ञा है जिसका अर्थ है अर्थवाली संज्ञा को कहते हैं अन्वर्थ संज्ञा अर्थ से योग्यम अन्वर्थम अर्थवाली संज्ञा यह अर्थवाली संज्ञा है मालूम मालूम है? है? घुटी मालूमी मालूमी घगीघुटी ए घी घुटी कृष्ण मालूमी हाथ उठाओ मालूम मालूमी घ मालूम है या नहीं क्या घ तर ऐसे घी मालूम है ऐसे घू और टीम घुटी क्या है संज्ञा है घ भी संज्ञा घू भी संज्ञा घी भी संज्ञा टी भी संज्ञा उसका अर्थ है ऐसे वो अर्थ है नाम है कुछ शब्द है संज्ञा है जिसके इनका नाम है समास से भी उसका समसनम प्रापीक है, तो ये तद्धित है, तीत संथमा तीन पद अधिक्रियते, प्राग पद अ्रीय प्राग प्राग्दिश विभक्ति आ गया है पंचम तृतीय पदक प्रथम सूत्र प्रथम अध्याय का प्रथम पाद हो गया पूरा चतुर्थ अध्याय फिर पंचम अध्याय का एक दो पाद पूरा तृतीय पाद पहले आएगा तब तो तक तो इसका अधिकार चलेगा समर्थन प्रथमा तद्धित प्रत्यय आगे सब किसी किसी शब्द से विधान किया जाता है तो यद्यपि किन शब्द से प्रातिपद के विधान किया जाता है तो भी एक सूत्र आ गया आएगा घ काल तनेशु काल नाम सप्तमी का इसमें शायद लघु में नहीं होगा अलोक विधान करता सप्तमी का लोक नहीं हो तो सप्तमी विभूति बीच में हो तो लोक प्राप्त है लो अलुक विधान करना सार्थक तो होगा अलोक विधान सार्थक अलोक विधान ज्ञापक होता है तो घ काल तनेशु काल नाम तो तरवादि पर रहते सप्तमी के आलू विधान से सुवंत से ही तद्धित उत्पत्ति सुभ शिरस्कार प्रातिपदिकात ये इसके पहले प्राति गया प्रातिपदिकात का अधिकार है प्रातिपदिक से तद्धित होना चाहिए किंतु शुभ शिरस्कार प्रातिपदिकात अर्थात सुभंत से ही तद्धित उत्पत्ति सुवंत से तद्धित उत्पत्ति होने से ये पद विधि हो गई सुबंत है पद पद से समर्थ पदविधि पहले आया है समर्थ पदविधि हाँ। पद विध्वंत तो तिंगंत तो को लेकर कोई कार्य विधान किया जाए तो भू से ती पाया वो पदविधि नहीं पद हो गया शुभ तिंगंत तो। तिंगंत तो के साथ कोई कार्य तिंगत के बाद कोई कार्य विधान करेंगे तो पदविधि हो जाएगी पद संबंध विधि पद विधि पदाय विधि नहीं पद बनाने के लिए विधि नहीं पद होने के बाद जो कार्य सुबंत का समास हुआ सुबंध का तद्धित होगा ये पद विधि तो ये भी तद्धित पद संबंधी विधि है तो क्योंकि सुबंत से ही तद्धित उत्पत्ति होगी यद्यपि इसके पहले प्रातिपदिकात का अधिकार है तो भी एक सूत्र आ गया आएगा घकाल तनिषुकाल नामन सप्तमी विभूति का अलूक करता है वो ज्ञापक होता है सुवंत से तधित उत्पत्ति शुभ शिरस्क प्रातिपदिकाथ जैसे पहला आया था द्वितीय सीता तीत पति तो त्यस्त प्राप्त पर नहीं सीतादि प्रकृति का सुवंत के साथ द्वितीय अंत का समास ठीक इसी प्रकार सिरस का प्रातिपदिक से तद्धित की उत्पत्ति यदि सुभंत से की उत्पत्ति होगी तो ये तद्धित भी हो गया पदविधि पदविधियों से समर्थ पदविधि पहले से ही फिर यहाँ समर्थ आना प्रथमा और के समर्थ पद आया पहले जो समर्था समर्थ पदविधि जिस पद में सामर्थ्य है वहाँ वो कार्य होगा वस्त्रम उपगोर अपत्यम चैत्रस्य वस्त्रम उपगोर अपत्यम चैत्रस्य उपगोर अपत्यम अध्यय में कहा जाता है ना नहीं उपगो और अपत्य मध्य में है तो वहाँ बनेगा तथित प्रत्यय अपगभव नहीं बनेगा क्योंकि उपगो के साथ अपत्य का संबंध नहीं है उपगो का क्या है वस्त्र और अपत्य किसका है चैत्र का उपगो और अपत्यम मिलाकर कहने पर भी वहाँ सामर्थ्य नहीं उनसे तथित प्रत्यय नहीं होगा नहीं तो औपग बन जाए तो वस्त्रम औपगव चैत्र जो अर्थ था वस्त्र उपगुर आपत्यम चैत्रस्य से वो नहीं होगा तो पदविधि सामर्थ पदविधि कहने से जहाँ सामर्थ्य है वहाँ ही इतित प्रत्यय होगा तो पहले सामर्थ्य आ गया फिर और के जो सामर्थ्य है यहाँ जो सामर्थ्य है ये समर्थ आगे आएगा आएगा तस्यापत्यम अधिकार में स्पष्ट होगा समर्थ का यहाँ परिष्ठित जो पद जो जो कुछ कार्य प्राप्त है हो गया समर्थ तो होता है इसका अर्थ है कृतसंधि कृत संधि अस्मिन शब्दे। संधि कार्य करने के बाद ही तथित प्रत्यय होगा सुअग्रे उत्थित सु उत्थित उत्थित शब्द के साथ सु क्या कुवति प्राप्त समाचार करो सुउत्थित होगा सुथित से अपत्य करेंगे तस्य आपत्य हम यह एक सूत्र आ गया यह प्रत्यय करेंगे और आद्यच की वृद्धि होती है सु में उ वृद्धि होने से साऊ सऊ सऊ थी बनता है क्या बनता है सऊत्ति यदि संधि नहीं करके सु अलग उथित अलग आगे तत्यय कर देते हैं आदिअ सु में उ, उ की वृद्धि हो जाएगी सऊ सऊ के आगे है ऊ सौ के आगे उत्थित के ऊ होने से क्या होगा एच हो। क्या बनेगा साबू बन जाए साबुथिति वो रूप बन जाएगा संधि कार्य करने के बाद ही तथित प्रत्यय होगा समर्थान कारत संधि संधि करने के बाद ही तद्वित प्रत्यय जो बीच में संध्यादि कार्य किया पर निश्चित रूप बन गया तब तद्धित प्रत्यय होगा प्रथमाधि प्रथमाधि क्या है तद्धित्व विधान करने वाले जो सूत्र है उसमें प्रथम जो पद का उधारण करे तत् आप्यम तब तथ आगत प्रथम जो पद उच्चारण किया तस् ततः तर ये जो षष्ट पंचम अंत सप्तम से ही तथित प्रत्यय होगा सप्तमी अंत से जैसे तस्पत्य में तष्ठी अंत है तो यहाँ के अश्वपतेरपत्यम अश्वपतिष्ठ्यंत से तथित प्रत्यय आएगा सूत्र में जो प्रथमांत पद है वो प्रथमात पद से ही आगे प्रत्यय होगा तद्धित प्रत्यय करने के लिए किस किस अर्थ में तधित प्रत्यय होगा तस् आप्यम त्र जात आगत जो प्रथमांत है प्रथम प्रथम प्रथमोच्चरित है जो पद उसी प्रथमोच्चरित पद के अनुसार उसी विभक्ति अंत से प्रत्यय आएगा प्रथम प्रथमोचरित क्या है तस्य क्या भी होती है इसे षष्टी अंत से प्रत्यय होगा अश्वत्य अपत्यम आश्वत बनेगा और वाकहन से तद्धित प्रत्यय के बिना भी वाक्य प्रयोग हो सकता है नहीं तो उपगोर अपत्यम ये कहना शुद्ध हो जाता अपत्यम तसे आपत्य औपगम बनता है वाह नहीं होता है तो उपगो शब्द से तद्धित प्रत्यय करके ही कहो उपगोर अपत्यम कहना अप्रामाणिक हो जाता है असाध हो जाता वाह वा कहने से तद्धित प्रत्यय करके प्रयोग कर सकते हैं तद्धित प्रत्यय के बिना भी प्रयोग हो सकता है जैसे समाज में विकल्प समास पुरुष ये ठीक है राज पुरुष राजुष है ये ठीक है हैं इसमें क्या समास है है पुरुष में समास नहीं राजुष है इसमें समास है समास नहीं राज पुरुष इसमें समास हुआ तो समास करके प्रयोग कर सकते समास के बिना भी प्रयोग हो सकता है इसी प्रकार यहाँ भी तद्धित प्रत्यय करके प्रयोग हुआ उसके बिना भी हो सकता है इसलिए बाद यह अश्च्यादिभ्य इसमें कुछ साधारण प्रत्यय है तु साधारण प्रत्यय साधारण है किसी भी अर्थ में जो दे आगे एभ्यो सैदिव्यतीसुँ जो प्राग दीव्य दिव्य खनति चिंतम सत्र दिव्यति के पहिले जो अर्थ है कुछ कुछ बहुत अर्थ में तथित प्रत्यय विधान किया गया जितने अर्थ में विधान किया गया सब अर्थ में आदि से आन प्रत्यय हो जाएगा तत्र भव जात, तत्यम इत बहुत अर्थ है बहुत अर्थ जो जो अर्थ बीच में आएगा सब अर्थ में आदि से अनुप्रत्यय हो जाएगा असपतिरपत्यादि असपतिरपत्यम असपतिरपत्यादि तस्द असपतिर इधम अश्वपते रयम इत्यादि सब में अश्वपतेदम आश्वतम अश्वपतेपत्यम अश्व अश्वपतम तो जो अर्थ आगे आने वाला है ये चार चार दो चतुर्थ अध्याय चतुर्थ चतुर्थ अध्याय प्रथम से लेकर के चतुर्थाध्याय चतुर्थ पाद अंतिम त्वितीय चतुर्थ पाद के प्रथम तक तो। तृतीय पाद समाप्ति तक बीच में जो जो अर्थ आएगा सब अर्थ में अश्वपथ आदिगण में पठित शब्द से अन प्रत्यय होगा ये सामान्य हो गया किसी वर्त्य में हो जाएगा अश्वपति शब्द में आगे पति शब्द अंत में है आगे सूत्र आगे गया, गया। पति उत्तर पद तो अन्या प्रत्यय प्राप्त था उसका अपवाद है अन हो जाएगा अन्य नहीं करके अश्वत्य अपत्यदि ये लौके विग्रह अश्वपत्य अपत्यदि अलौक्य विग्रह जो अश्वपतिगश आगे अश्वपत्य आदि व्यश अन्न आ जाएगा अश्वपति अन अभी ये तद्धितांत है अन प्रत्यय तद्धित है तो कृतधित समाजास्त्र तो, से उसकी प्रातिवेदी संज्ञा तदितांत है सौकी अश्वपति गण सौ की संज्ञा प्रातिवेदी संज्ञा होने पर क्या श्रोत लग गया सुपोधातु प्रातिपदी कहो प्रातिपदिका अवय सुप का लोक हो जाएगा अश्वपति आ गया अन् कारणकार अंत्यम अथ अश्वपति अ अष्टपति अ होने पर आद्य वृद्धि करने के सूत्र आ जाएगा तद्धित स्वचा मादे आगे सूत्र आएगा आ को वृद्धि आ अष्टपति में एक का लोक हो जाएगा ये तीच आश्वपत बन जाएगा अकारांत आश्वपत होने के बाद फिर की तद्वी तय से प्राथिप संज्ञा स्वाद्य उत्पत्ति प्रथमात है नपुंसक आश्वपतम सामान्य नपुंसक कर दिया पुलिंगा भी हो सकता है स्त्रिंग भी हो सकता है जो जहाँ प्राप्त होगा ये तो सामान्य अर्थ है कि अर्थ कोई निश्चय नहीं अपत्य आदि कोई भी अर्थ गणपते और अपत्य आदि ये भी इस प्रकार गण पत बन जाएगा यहाँ गणपति अश्वपति दो शब्द इसलिए दिया है तो आगे सूत्र में प्रत्युत्तर पद पत के लिए न्य प्राप्त है उसका अपवाद है अश्वपतिदि गण है उसी गण में पठित शब्द है दित्य दित्यादित्य प्रत्युत्तर पदार न्य द्विति अदि आदित्य और पत्युत्तर पदम पत्युत्तर पदम यत्युतर पदम द्वितीय अद्वित आदित्य प्रत्युत्तर पदम च ये समय द्वंद समारहार्वंद हो गया एक वचन प्रत्युत्तरपदान्य द्वितीय शब्द से शब्द से आदित्य शब्द से और प्रत्युत्तर पद कोई शब्द हो उसे प्रत्यय हो जाएगा सुबंत से सुभ श्रिस्क प्रातिपेदिकय द्वितियादिभ्य पत्युतरपद प्राग्दीसुअर्थसु सैतियादिभ्य दिअ अद्वित आदि नियम प्रत्यय का प्राग्दीतेष्व अर्थसु दिव्यति ते, तेन दिव्यति खनति जितम आएगा आए उसके पहले यहाँ के सूत्र प्राग दिव्य तो वो दिव्यती के पहले आन सूत्र सामान्य सूत्र है प्राग दिव्य तो वो आन सूत्र से आन जो विधान प्राग दिव्य तो सूत्र है उसे आन प्राप्त है उसे आन का ही अपवाद हो गया अन्य द्वितीय द्वितियाद्वित पत्युपदा पत्युत्तरपदा अन्य और इसका भी अपवाद हो जाएगा अश्वपदादिवश्य पहले पे क्या प्राप्त है प्राग दिव्य तो सामान्य अन्न प्राप्त हो गया कहाँ तक है तेन दिव्य तिखन आगे सूत्र जो तक आए तब तक सब सामान्य अन्न प्राप्त हो गया उसका अपवाद है द्वितीय द्वितियादित प्रत्युर प्रत्युत्तर पदार्थ न्या इसे दिया अणुअपवाद अन्न का अपवाद कौन सा अण्ण का अश्वपता दिव्य स नहीं प्राग का अपवाद है और इसका अपवाद है जो नियम प्राप्त है उसका अपवाद है अश्वपत्यादि व्यस् कुछ शब्द है तो पत्युत्तर पद होने पर भी निय नहीं होकर के अन्न होगा अन्यत्र हो जाएगा प्रत्युत्तर पद के लिए जो अश्वपत्यादि गण में पठित प्रत्युत्तर पद वहाँ न्य नहीं होकर के अन्न हो जाएगा द्वितेर अपत्यम द्वितीय शब्द में द्वितीय ग्य न्य कारेगा ये सुपधातु प्राप्ति संज्ञा सुपधातु लोपने पर आदिच बुद्धिश लोप है दैत्य बन जाएगा अदित्य अपत्यम बनाएगी अदित्य शब्द से गश ला करके अण्य होगा आदित्य बुद्धि चल लोप हो जाएगा बन जाएगा आदित्य अदित्य का, और का अपत्य और आदित्य का अपत्य बनाएंगे द्वितीय अदिति आदित्य आदित्य से अपत्यम आदित्य गश आदित्य अगर करेगा य आदित्य अगर य यह पर आदित्य में अकार का लोप होगा ऐसे आदित्य में आदि वृद्धि आदित्य भी बनेगा किंतु आदित्य में एक य था और एक ये दो नहीं तो वहां सूत्र लगे आगे हलो यमान यमी लोप हलह पंचम तमाम तो। लोप यमी यम का लोप होगा यम पर रहते हल से पर जो यम उसका लोप होगा यम फरे रहते हलह परस्य यमो लोप समी आदित्य से अपत्य बनाया आदित्य शब्द से न्य प्रत्यय हो गया आदित्य द्वित्य आदित्य उत्तर प्रदारण्य सूत्र से आदित्य अगर यशोप हो गया आदित्य में अकार य मे यकार आगे प्रिय य दो यकारे हल है तकार तकार हल है क्या? उसके परे पर है य है यम उसके आगे क्या बनना है वो यम है हलो यमाम यम।, यम से पर यम उनसे प्रथम यकार का लोप होगा विकल्प से लोप हो जाएगा तो एक एका रहेगा नहीं तो दो एक रहेगा आदित्य इति तो योप हो यहाँ जो हलो यमाम यमी लोप दिया है यथासख्य चाहिए यथाक्रम यम से पर यम होता या क्या य चाहिए तो होगा महात्म्यम महात्म महात्मा भाव्य महात्म्यम महात्मा बनता है महात्मा भाद्मन, भाद्मन है। महात्मन महात्मा महात्म्यम स्वयं प्रति हो जाएगा महात्म्य में त मै तह उसके आगे मकार यम में आएगा आगे क्या है वर्ण यम में आएगा हलो यमाम यमिलोप से म कार्य का लोप हो चाहिए नहीं लोप होता है क्योंकि यम से पर म के आगे म रहे य क्या य रहे क्रम होगा तो लोप होगा इसी प्रकार तदात्मन भाव तादात्म्यम तादात्म्य में त तो कह यकार तो क्या म म के आगे य है हलो यमाम यमिलोभ से लोप नहीं होगा यथासख चाहिए तो आदित्य में लोप हो गया प्रजापतिर अपत्यम प्रजापति शब्द से यहाँ पहले प्राप्त था प्राग दिव्य वन प्रजापति प्रत्युत्तर प्रदान उसके बाद करेगा द्वितीय द्वितियाद्वित न्य तो प्रजापति शब्द से न्य प्रत्यय हो जाएगा न्य होने के बाद आद्य से वृद्धि प्रजापति यशलोप प्राजापत्य देवा न्यय देवाद देव शब्द से य और और में च यऊ ये द्वंद्व सम से और चौं दो वन देव से ये करेंगे तो देव अगर य ऐसे चलोप हो गया आदेश वृद्धि दैव्यम बन गया और अय करेंगे तो दैवम गया या नहीं चलोप हो जाएगा दैवम देवश्य प्रत्य आदि दैवम बहिष्ट टी लोपो यही शब्द से प्रत्यय ये तद्वित प्राग दिप्य अर्थ में और टी लोप भी हो जाएगा ये करेंगे तो बहिर्भव आदि अर्थ में बहिष शब्द से य हो गया और टी का लोप हो जाएगा बहिष में टी कौन है क्या रहेगा प्रतिपति का बाहर रहेगा बह अगे यह आदेश वृद्धि वृद्धि तदित्य सचमा दे बाह्य बन जाएगा बहिर्भव आदि बही अबे यही हो जाएगा यह लोपया बाह्य ई कक्ष शब्द से इ भी हो जाएगा और टीलोप भी हो जाएगा यहां पर ई क भी हो जाएगा इ कक करने पर बहिष क्या कहे ई कक का रहेगा ई ककार हर अंत्यम ई क रहेगा और टिलोप हो जाएगा टीलोपन पर क्या रहेगा प्रतिवेदी कैसे पहले तद्धिते सचा आ गया था क्या आ गया है इसलिए ध्यान है पर हो की ति तद्विते चाधि से चा बुद्धिसात चा की तेपर हो तो आ गया था तद्धिते स्व समाधि में इंती तद्धित पर होते और किति तद्वित पर होने पर भी आदिवासी की वृद्धि होगी तो बन गया का बह आ हो गया बाही कह बन गया बहिर्भवादि गोरजादि प्रसंगे यत गो शब्द सजा आदि कोई प्रत्यय प्राप्त हो तो सब स्थान में यत तो हो जाएगा आदि नहीं होकर आदि नहीं होकर यत तो हो जाएगा गोरपत्यादि गो गश गो अगर यत यत् तदित प्रातिपद संज्ञा सुभात्र गो अगर य गो क्या होने पर ऐसे भाव हो जाएगा क्यों ऐसे एव क्यों नहीं लगेगा हाँ पर में अच नहीं तो वान्तो ही प्रत्यय लग जाएगा यही जो बान्तु प्रति में आता है ना गव्य में यही उदाहरण गो अगर यहाँ क्या करते गो अगर यम वस्तु तो, तो यम तो नहीं होता है गो अगर य गव्य बनेगा फिर स्वादि उत्पत्ति अतुम अगर गव्यम बनेगा अरे पहले पढ़ते समय से कर देते गो अगर यम यम पद से तो नहीं होगा गो अगर य गो गश यद गो यह वान्तु प्रति, प्रति गव्य फिर सुएगा अतुम होकर गव्यम बनेगा गोविकारादि उत्साहि गण में पठित शब्द से अय प्रत्य हो जाएगा प्राग दिव्य अर्थ में जो अर्थ बीच बीच में आने वाले सब अर्थ में उत्स से अपत्य आदि उत्साह नाम है ऋषियों का अय हो गया यसे चलोप आदि चुद्धि औत्सह बन गया उत्स निर्जर तत्र भव औसह अच्छा ये मुनि ऋषि नहीं उस निर्जर निर्जरे पानी जरना है उसमें होने वाला औसह औषाधि हो गया औष इत्य अपत्यादि विकारातार्थ साधारण प्रत्यय अपत्य से लेकर के तस्वीर विकारातक साधारण प्रत्यय अर्थ में हो विकार तो कोई भी हो इन इनसे ये सब प्रत्यय विधान कर दिया अभी विशेष अर्थ में प्रत्यय है अथा कितने पद इसमें तीन ही पहला तो है दूसरा अपत्य अपत्य क्या भी होती है अपत्यत्य पद है अपत्य अधिकार एक साथ अपत्य से अधिकार अपत्यधिकार अपत्य अर्थ का अधिकार अपत्य संबंधी अधिकार स्त्री स्त्री पुषाभ्या स्त्री पुंसाभ्याम स्त्री और पुंस स्त्री च पुमाश्च स्त्री पुस बन जाएगा पुंस शब्द सकारांत ही स्त्री सु सुपुस सु चार थ्वंद हो जाएगा दोन होने के बाद तो पुंसा में समय आवाज आएगा तो अचतुर बिचतुर याद कर लियो तो अच्छा है बहुत बार जरूरत तो पड़ता है किसके याद है बाह्य या बाहिक अचतुर बिचतुर सुचतुर स्त्री पुनस धन वर्ण मन भ्रुव जल्दी बोल दो कहीं गलती हो जाएगी ऐसे में आता है स्त्री पुंश स्त्री पुंश अदंत हो गया प्रत्यय हो गया स्त्री अभ्याम स्त्री शब्द से पुंश स्ने स्न क्रमश स्त्री शब्द स्नेह पुंश शब्द से स्नेह भवनाथ भवनाथ क्या धान्याना भवनम चित्र कूत्र आएगा पंचमो अध्याय देते बाद में तो वहाँ तक स्त्री शब्द जो अर्थ में धान्यान प्रागर्थसु स्त्री पुषाभ्या क्रमयशनु स्थान क्षेत्र क्या सूत्र आगे आएगा भवनात्थ वहाँ तक पंचमत द्वितीय प्रथम सूत्र है प्रागर्थु जो जो अर्थ बीच में आएगा शुभअर्थ में स्त्री शे पुस शब्द से नया क्रमश नय स्ने क्या प्रत्यय होगा नया और नय प्रत्यय किससे होगा सब स्नेह प्रत्यय पुंस शब्द से सकारान्त अकारांत पुंश शब्द सकारांत यहाँ तो द्वंद्व करके पुंस बन गया स्नेह प्रत्यय पुंस से स्त्रिया अपत्यादि पंचमी दिया स्त्रिया अपत्यादि स्त्रिया स्त्रीय स्त्रिया जाति इत्यादि स्त्रिया अयम तो स्त्री सदस्य नये हो गया स्त्री घस न नय नश लोप हो जाएगा सुपधातु आगे आदिवासी बुद्धि होने के स्त्रीण से ना तो स्त्री न हो न पुंस शब्द ही पुंस से आगे स्नेह प्रत्यय हो गया पुंस ग स्नेह सुप धातु लोप होने क्या तो पुंस अग्र स्नेह पुंस की पद संज्ञा हो जाएगी स्वादिष और सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा होने से सकार क्या लोप हो जाएगा सिलप क्या बजेगा जाएगा पुम अगरे स्ना पुम क्या के स्न होने से आदि से वृद्धि हो जाएगा यहाँ तद्दीते स्वचा मादे और मकार के अनुसार हो जाएगा, जाएगा? पुम स्ना होने जाएगा मो अनुसार पऊस्न पुष्प आदि पुण स अयम इत्यादि पौंस न बन जाएगा त्यम त्यम तमर्थना प्रथमा प्रथम तस्ष्टिय से अर्थ ये अर्थ निर्देश करते तमर्थ इस अर्थ में जो प्रत्यय सामान्य प्रत्यय प्रत्य है और विशेष प्रत्यय सब हो जाएगा षष्ट्येह सर्थापत्य उक्ता वक्ष प्रत्यय वा तस्य जो है षष्टते ष्ट का अनुकरण करके प्रथमांत फिर षष्टंत करके फिर लुप्त षष्टि करके बनाया तस्य के पद का अनुवाद किया लोक में जहाँ प्रयोग होता है तो ये षष्टंता कहाँ से आया समर्थान प्रथमाद वा प्रथमाध प्रथम कौन है तस् ष्ट इसे इसे षष्टअंताध कृतसन्देह ये किसका अर्थ हुआ हैं समर्थाना जो समर्थान प्रथमाधि से अधिकार चल रहा है समर्थान कार्य कृतसंधि कृतसंधि जिसका संधि कार्य हो गया संधि सद घी प्रत्यन्त पुलिंग हे हिंदी में त्र करते संधि समाधा तुझसे की प्रत्यय होगा उपसर्गे घो किय तो पुलिंगे संधि सद्व उपाधि आदि व्याधि सब संस्कृत में पुलिंग कृत संधि कृता नहीं कृत कृतसंधे संधि जिसका जिसकी हो होगी हिंदी में तिलिंगाई संधि करने के बाद समर्थाद ये समर्थाद कहाँ से आएगा हाँ समर्थ पदविधि समर्था ष्टअता ये हो गया समर्थाना प्रथमाद बा कृतसंधि हो गया नहीं ष्टअंता हो गया प्रथमादि की कृतसंधि हो गया समर्थाना। और समर्थाद हो गया समर्थ पदविधि अपत्य अर्थ उक्ता भक्षमाणा प्रत्यय जो प्रत्यय कहेगी उगता ये उष्षाधि है द्वितीय द्वितियाद्वित अशुपत्यादि भी ये इसमें आगे अष्टाधि में और बहुत है आगे जो प्रत्यय कहेंगे विशेष भी हो जाएंगे विकल्प से कृतसंधिक से सुत्थित अपत्यम सउत्थिति बनता है नहीं तो सु अगर उत्थित करेंगे तो सु कोऊ को वृद्धि हो जाएगी तो अलग अलग रूप बन जाएगा अभी उपगो अपत्यम उपगोय के नाम अपत्यम, उपगोरपत्यम उपगोरापत्यम लौक्य विग्रह अलौक विग्रह उपगो गएगा तस्यापत्यम अण उपगो ग होने पर इसकी प्रातिपेद संज्ञा किस सूत्र से फिर लोप हो जाएगा सुप धातु प्रातिपेदिक क्या रहेगा उपगो अगरे अ उपगो में उ है आगे अ है यश जाएगा नहीं है उन्तु भुण होगा तद्वित पर हो तो अन्न प्रत्यय रहते उसकी भ के सूत्र से याज्ञा अन से गुण हो जाएगा तद्विता प्रत्यय पर हो तो तद्धित प्रत्यय क्या पर में गुणवन से ऊ गुण क्या होगा गुण। वो फिर उपगो अगर अ एच ए जाए आदि की बुद्धि के सूत्र से औपगभवन क्या उपगोरपत्यम औपगभ अस्वपतिरपत्यम अश्वति शब्द से क्या प्रत्यय होगा किस सूत्र से देखो तस्पत्यम ये सूत्र ये अपत्य अर्थ का विधान करता है क्या प्रत्यय नहीं क्या तस्य तो अपत्यम इस अर्थ में जो प्रत्यय सामान्य प्रत्यय है प्राग दिव्य जो प्रत्यय कहेंगे कुछ विशेष प्रत्यय कहेंगे तस् तो आपत्यम इस अर्थ में प्रत्यय होंगे जो प्रत्यय जहाँ प्राप्त आदि अश्वत्यादिव्य किस अर्थ में करता है प्र, अनप्रत्यय प्रत्यय प्राग दिव्यती के पहले जितने अर्थ तेन दिव्यति कन सूत्र के पहले जितने अर्थ है सब अर्थ में अश्वपति से अनु हो जाएगा अभी केवल हम बना रहे हैं अश्वपतेपत्यम पहले जो बनाया था अश्वपतम अश्वपतिर अपत्य आदि कोई भी अर्थ हो सकता है बना गया सामान्य अभी जो बन रहा है अश्वपतेपत्यम इसी अर्थ में बनेगा तस्पत्यम अर्थ में अन्प्रत्यय हो जाएगा आदि से वृत्ति ऐसे से अश्वपत पुलिंग पुलिंग है दैत्य क्या सोच लगेगा द्वितीय द्वितियाद्वित्य पत्युत्तर प्रधान है ऊष से अपत्य औष अपत्यम औस क्या सो शादी में हो स्त्रीण क्या नाम बने स्त्री अपत्य स्त्री पुंसाभ्याम पुंस अपत्य पुंस बन जाएगा यहाँ जो स्त्रीणा पुंस दिया केवल अपत्य अर्थ में दिया और पहले जो बन गया सामान्य अर्थ में जितने आगे धान्यान भवन के तरह कहीं आएगा उस अर्थ में जो कोई अर्थ हो सब में ऐसा शब्द बन जाएगा इसलिए पहले दे दिया किंतु अभी अपत्यार्थ में हो गए अपत्यम पौत्र प्रभुति गोत्रम एक, एक गोत्र संज्ञा होती है अपत्य है पुत्र के लिए अपत्य कहते हैं तो पुत्र जितने है उसमें पुत्र का पुत्र हो गया उसको कहते पौत्र पौत्र प्रभुति पौत्र से लेकर एक आगे पौत्र है उसका पुत्र उसका पुत्र उसका पुत्र जितने हैं सबकी संज्ञा है गोत्रम क्या संज्ञा गोत्र संज्ञा प्रथम जो पुत्र है उसकी गोत्र संज्ञा है पुत्र के जो पुत्र उसकी गोत्र संज्ञा है पुत्र के तीन चार पाँच सात दस पीढ़ी जाने पर क्या गोत्र संज्ञा रहेगी हाँ गोत्र संज्ञा प्रथम जो अपत्य है वो गोत्र है नहीं पौत्र से लेकर पवत्र प्रभुति गोत्रम अपत्यत्व विवक्षित पौत्रादि गोत्र संज्ञम सियात पौत्र प्रभृतिषय भी बहुभ्री सामसे पौत्र पौत्र प्रभृति यस अपत्य तपत पौत्र प्रभृति इसी प्रकार में गोत्रस मे बहुव्री सामसे गोत्र संोत्रस पौत्रादे पौत्राद में क्या समास सामस मालूम है ष्टी तत्स पवत्रादि ब्रह्मस्वरूप बोलो पौत्रादि बोलो कोई पीछे वाले में कोई बोलो क्या कहते क्या जयती जितम ते न खनती जयती जितम पुत्र जय खनते जायती जितम, जायती जितम।, जायती जायती जितम। ने क्या बोला क्या है बताओ हाँ बहु पौत्र आदि तत्पौत्रादि बहुबरी बहुत स्थान है प्रयोग होता है अजादि हलादी अजंत हलंत मालूम है सब बहुबरी आजादी अज आदिरस्य से आजादी हलंत से बहुत है सब स्थान में समाज से ढिडो निकलो निकाल तो समाज समझ आ जाएगा पौत्र आदि गोत्र संज्ञा आदि ये क्या सूत्र है संज्ञा सूत्र विधि सूत्र है संज्ञा सूत्र क्या संज्ञा है गोत्र एक गोत्री गोत्र एक एवं अपत्यपत्य सपगो का अपत्य औपगव बन गया उपगोर गोत्रापत्य फिर वो भी औपगव बन जाएगा गोत्रापत्य में गोत्र में पुत्र पौत्र पौत्र उसका पौत्र उसका पौत्र उसका पुत्र उसका पुत्र चलेगा यदि प्रथम उपगो है उसके पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र एक दो तीन चार पीढ़ी गए तो कितने प्रत्यय होना चाहिए एक अण फिर फिर अण फिर अण चार ही होना चाहिए चार नहीं होगा गोत्र एक एक एवं अपत्य प्रत्यत चार पीढ़ी जाओ दस पीढ़ी जाओ वो गोत्र है उप गोत्रापत्यम उपगोर अपत्यम गोत्रापत्यम गोत्रापत्य है है तो उपगो से अनु हो जाएगा एक गोत्र हो जाएगा बन जाएगा औपगव हो उपगोर गोत्रापत्यम औपगव हो अभी औपगभव का अर्थ उपगु का अपत्य है उपगो का उपगु का गोत्रापत्य है दोनों है अपत्य भी औपगव गोत्रापत्य भी अपव किन्तु औपगव जो गोत्रापत्य है तृतीय है या चतुर्थ है पंचमी तृतीय नहीं होगा हाँ तृतीय से लेकर के, के कोई भी हो सकता है गर्गा गर्गादि गण गर्गा में कुछ पठित शब्द से ये प्रत्यय होगा किस अर्थ में गोत्रापति गोत्रापति में जहां विधान है तो वही प्रत्यय होगा यह प्रत्यय गोत्रापत्यम होगा गर्ग से अपत्यम गर्ग से अपत्यम गर्ग शब्द से यत्यय नहीं होगा गर्गस्य से करेंगे तो अपत्यर्थ में एक सूत्र आएगा अतय अदंत्य से दक्ष से आपत्त्य दाक्ष्य बनता है गर्गस्य से अपत्य गार्गी बन जाएगा अय प्रत्यय होगा किन्तु गोत्रापत्य करेंगे तो गर्गस्य से गोत्रापत्यम हो जाएगा गोत्रापत्य में गर्गस्य से गोत्रापत्यम लौके विग्रह गर्गस यय गर्गाधिव हो गया यहाँ कार यसे यह, यह सुपधा तो लोप हो गया गर्ग वसै च लोप हो जाएगा आद्य बुद्धि के सूत्र से तथित गार्ग्य बन गया गार्ग्य का क्या विग्रह होगा गर्गस्य गोत्रापत्यम वत्स्य गोत्रापत्यम वत्स्य शब्द भी गर्गागण में आया अभी यही हो जाएगा वास्य बन जाएगा गार्ग्य शब्द का प्रथमांत गार्ग्य हो क्या बनेगा गारग्यो बहुवचन जब आएगा गए तो लगेगा योश्च यँयों और अँ दोष्ठी दिवसन यँ वो द्वंद्व करके गोत्रे यद अयंतम च तद अवयुर्तर्लुक सै तत्ते बहुते न तो स्त्रिया गोत्र में जो ययंत हो, हो। और अयंत हो यय अय हो तद अवयर एत लुक तद अवय य और अय यो हो षष्टी दिवचन अय और अय दोनों का लूक हो जाएगा कब हो बहुत तत्कृत बहुत्वे, जो यय अय है गोत्र प्रत्यात तत्कृत गोत्र यदि बहुत बहुत हो तो तत्कृत बहुत बताएंगे न तो स्त्रीआम स्त्रीलिंग में नहीं होगा अपत्य पुत्र भी हो सकता है कन्या भी सब अपत्य दृष्ट ले लेते हैं तो स्त्रीलिंग में नहीं लगेगा यहीं उस सूत्र से और य का लोक हो जाएगा बहुवचन करेंगे गार्ग्य गार्ग्यो अभी बहुवचन जब आएगा त तो अवयव का य का लोक हो जाएगा य का लूक हो जाएगा तो क्या रहेगा पार्थिव दिख गर्ग निमित्त अपमित कैसे अपही तो नहीं कहा ना से वृद्धि हुई थी गर्ग रही जमे होने का गर्गाकेश मैगा गारग्य गारग्यो गर्गा तृतीया केश मान का गारग्येण गारग्याभ्यार्गै गर्गै पंचमी क्या बनेगा हैं ऐ गार गर्गेभ्य गार्गिया नहीं सप्ते में कैसे बनेगीओ नहीं नहीं आता गार्गी क्या क्या बनी बनेगा गार्गी कैसे बनी बनेगा कोई पता चले किसको क्या बोल दो क्या बोलो गार्ग्य यो गार्ज्य राम योह बनता है गार यो अलग कर बोलना गार्ग्य यो बहुजने गर्गेशु बहुजने एक गर्ग -गर हो जाएगा इसी प्रकार वात्स्य शब्द है वात्स्य वात्स्यो वत्साह प्रातिपद वत्स द्वितीय क्या बनेंगी वात्स्यम वात्स्यो बत्सा चतुर्थी चतुर्थी, ऐतुर्थी बात्साहय हाँ ष्टी गुरु षी वत्साह नाम षठी गुरु नहीं ने गलत बोला नहीं बल वात्स नही वात्स वत्साह वत्सा टव नहीं वत्सा वात्स्य जो तत्ते बहुते <coughs> प्रिय यस्य प्रियो गार्ग्यो यश प्रियसु गार्ग्यसु यश है ना ये शाम प्रिय है गार्ग्यो ये कुछ लोग हैं उनको गार्ग्य प्रिय होते हैं गर्ग के उत्तरापत्य प्रिय होते हैं गार्ग्य जिनका प्रिय है गार्ग्य वो बहुत लोग हैं प्रिय गार्ग्यो ये प्रिय गार्ग्यो येसाम प्रियसु गार्ग्यसु अनेक मन समास हो गया क्या बनेगा प्रिय प्रिय गार्ग्य होने के बाद प्रथमात प्रिय गार्ग्य दिवोचन क्या बनेगा प्रिय गार्ग्य बहुवचन में प्रिय गार्ग्या रहेगा गौर कहा नहीं होगा क्यों यहाँ गार्ग्य जो शब्द बहुत नहीं है गार्ग्य तो एक है तत्कृत बहुत जो यं तो गार्ग्य शब्द वो यदि बहुत हो तो ऐसा तो, तो लगेगा जिनका प्रिय है वो लोग बहुत ही एक ही प्रिय गार्ग्य ये शाम बहुवचन हो गया बहुत जानने वाले गार्ग्य बहुत है क्या इसे गार्ग्य जो यही अंत है तत्कृत बहुत होने पर ही सतो लगेगा तत्कृत बहुत तो नहीं होने पर नहीं लगा इसलिए क्या हुआ प्रिय गार्ज्य प्रिय गार्ग्यो प्रिय गार्ज्या बहुत लोग है जिनको गार्ग्य प्रिय है गार्ग्य है वो प्रिय है बहुत लोगों को हो सता है तो वो हो गए प्रिय गार्ज्या वहाँ बहुत नहीं हुआ तत्कृत तत्कृते बहुते अनुभूति आती है अभी उनमें से एक गोत्र में से एक, एक युवा संज्ञा युवापत्त्य युवा संज्ञा हो जाती है ओ नेता वसा